नहीं मैं आए हुए थे पर दो हजार चार पाँच बार मारा बेटी चोर पीछे तो मारा कल हाथ लगाता है भाई मारा देखते रहते उसको मैं एक ही हाथ मारा उसके साथ चार पांच क्या हुआ क्या हुआ तो मेरे कहा लड़की को हाथ लगा था दो तीन मैं धड़ धड़ दर दे दिया जितने थे वहाँ सब उसको लगे पहन ले मैंने कहा मैं सोचा कि साली हमको मारे साली उल्टा सब उनको उल्टा मारने लगे साली को एक वजह लेकिन मुझे जिंदगी में पहली बार डर लगी बोलते ना मार देगा मौत हो जाएगी फिर क्या होगा यहाँ सब इस तरह ख्याल आया था जब मुझे घेरे ना मुझे सारे ख्याल आ गए ऐसे ही होता मेरे को भी जैसे घेरे ना सचिन राकेश ने सब सोच लिया क्या क्या करना मैंने ये मैं छोड़ दूंगा मार देंगे तो मरी जाऊंगा आज तो मैंने कहा सब छोड़ कुछ चीज़ के लड़ नहीं मैं थोड़ा गाड़ी खड़ा किया तो मैं सोचा कि अगर इधर बावु तो इधर इधर हो तो दो खड़े मतलब भागने कोई स्कोप स्कोप नहीं नहीं था, था तो ही पे छह एकदम पैर पड़ता है भागने छूट रही तो फिर मैं देखो तो मोहल्लों में फिर तो दोबारा गया नहीं फिर तो तो तो से। रस्ते से नहीं जाता मैं तो में तो में भी नहीं जाता नहीं तो फिर दोबारा उनको दोबारा ढूंढने अरे जाता दो तीन लोग लेता फिर से ढूंढने तू तीन चार लड़को लेकिन पहचान पा रहे हैं रात का टाइम है सकल कौन पा रहा अब ये अभी इस टाइम निकलूंगा ना मैं इस टाइम बाइक पे होता हूँ तब नहीं जाता हूँ खतरनाक रोड, तो, रोड है वो तुम्हारे रिहाइश रौनक रौनक हमारे कॉलोनी में जब तक बच्चे खेल पार्क में नहीं नहीं उधर वाली रोड पे तो समझ लिया आठ बजे के बाद एकदम क्या सुखला उधर तो पौने सात बजे का मौसम भी कुछ ऐसा ही सर्दी का टाइम होगा नहीं इधर इधर तो मुझे, मुझे भी यार जब से मैं रहने लगा ना छोटे से मुझे डर लगने लगा पहले पहले मैं डरता नहीं था अभी मैं अपने गांव गया था तो गांव में एक दिन मैं काना को रखा था बर्थडे था मेरी बुआ की लड़की का गांव में मतलब तो लेके गया था तो गाँव में दूर दूर तक साठ बजे तक दरवाजे बंद हो जाते मेन रोड के तो मैं मैं मोदू को लेकर चला गया बर्थडे में मम्मी पापा ही लगा मैं चला गया चलने छ किलोमीटर दूर था वहाँ पर वहाँ पर काना तो होता जाना खराब हो गई के कोई मैं काना लेकर भाग घर छोड़ा रात को अब फिर मुझे फिर जाना था पर तो मैं अकेले मेरी हिम्मत में चला जाऊँ और दो रंडे लिए तो लेट छूटे इस बार? इस बार लेट हो गए थे मैं उतरा मैं बाइक से आता लेकिन लाया नहीं था बाइक उतरा यहाँ ऑटो पकड़ के अपने स्टैंड पे सीढ़ी से उतरा थे तुम क्यों फालतू टाइम बर्बाद अगर लिया पाल देंगे मैं कुछ नहीं लगता कि कोई ऐसा कर पाऊंगा मैं थोड़ी दूर चला तब तक वो दिखा एक रिजबान उसका मैं तीन बार नाम काट चुका था साले का इलेवंथ क्लास में फिर फाइनली उसको मैंने गया।, गया। काम। का। अच्छा वो खड़ा था अपने दोस्तों के साथ। सर जी कहां रहे हो? का अरे सर बैठो बैठो मैं छोड़ देता हूँ माने का नहीं लग रहा है, है बड़ी हिम्मत करके बैठा अच्छा तो। तो से छोड़ दे भाई पहुंचा पीपल तक मैंने देते मेरे हाथ में अगर डंडा कुछ आता होता ना मारपीट करने वाला तो मुझे उत्तर लगता है कि मतलब मैं कहा मतलब भले माँ लेकर मारूंगा इसलिए तो गाड़ी में लेके चलता हूँ डंडा बहुत जबरदस्त डंडा है एक बार बजा के दे दो ना उसकी सौ में आता है क्यों वो हमेशा मुझे याद रहता है कि मेरे पास एक रखा हुआ है आ, कभी आ, कभी सोचो कभी तो, तो, तो वो भी है पहले बजा दो कुछ सही है आइटम है रात चलते रह लारा दो किसी को इन चीज पिस्तौल से रखना चाहिए बंदूक पिस्तौल मिलती कहां है यार लाइसेंस नहीं मिलता लाइसेंस क्या बाहर में सारा ही आता है ले जा रहे थे किशोर के यहां क्या लेके हमारे अपने दोस्त क्या गए गए तो तो भेटा स्टेशन उतरे भेटा यही है दिल्ली में भेटा और स्टेशन उतरे और भेटा बेटा स्टेशन उतर के हम जाने लगे उधर घर की तरफ उसके अब भाई साहब स्टेशन से भीड़ तो थी भीड़ सारी एक तरफ होली अब हम तीनों रह गए हमारे पीछे एक बंदा चलने लग है, गया हम जैसे चलते वो आगे चलता हम रुकते तो रुक जाता आज मरे डर लगने बाजार बाजार बाजार है वहीं भागना हमें देखा सीधा और जब उसने देखा उन्हें अरे बहुत तो शिकार तो लेते ही हैं। तो है शिकार करते हैं छुपा के ले जाना छुपा छुपा के चाकू को हम लोगों को रखना पड़ेगा उत्तर पहले भाई तुम कैसे ले जाओगे चाकू तुम रखोगे तो पकड़े जाओगे यूं वैसे ही बोल रहा ये अरे हम लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं हुई ना वो वाली दीक्षा नहीं हुई हमारी अरे मेरी ट्रेनिंग तो बड़ी खूब ही है ये वाली ये वाली तो कहां रखो ये वाली ऐसे तो नहीं ये बकर तेजी में घुटे उनके के अंदर मेरा गुरु था इसी मैं खूब मार खाया हूं खूब मार रहा हूं जितना मार खाया हूं मैं आरएसएस में चलते हैं सब उसमें वर्ष में दम नहीं होता पता उससे कर सकते है जो जो ना, में दम होता। अगर अकेले ना तीन साल लगातार साली तीनों वर्ष निपटा दे यही लगता है इसी छुट्टी अभी चल रही है नागपुर में तृतीय वर्ष में चिंता हो जाती बनने की उम्र गई टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट नहीं है <laughs> सॉफ्ट <टेरिस> सॉफ्ट थोड़ा सा जेब जेब जेब कतरा मत दिमाग वाला इसको देख कितना मजा आ गया बोलने कतराई और कर दिया उनको चलो कतरा बोलिया बुक लेके आ अभी तो बजे तक पड़ेगा बहुत मुझे नहीं। नहीं कर चलो मैं तो अच्छा से आ कब आएगा क्यों तो